कौशीतक ब्राह्मणोपनिषद चतु्याय काशी नरेश अजातशत्रु ब्रह्मर्षि गार्ग का संवाद अथ गार्यो हाला किचान संतुष्ट आशी नरेशंसाशु का दीति स हाजा सत्म काशमेद्योवाच जनको जनक में प्रादुर्भूत बला का ऋषि के पुत्र एवं गार्ग के नाम से प्रख्यात एक ब्राह्मण ऋषि थे उन्होंने चारों वेदों का पूर्ण अध्ययन किया था साथ ही वेदों के अच्छे प्रख्यात वक्ता भी थे उस समय तो जगत में उनकी बड़ी ख्याति थी उनका निवास उसी नर प्रदेश में था किंतु सतत गतिशील रहने के कारण वे कभी मत्स्य देश तो कभी कुरूपांचाल में रहा करते थे इसी भांति वे प्रख्यात गार्ग एक काशी के विद्वान राजा अदाशत्रु के समीप में पहुंचे और अहंकार से युक्त वाणी में बोले हे राजन मैं आपके लिए ब्रह्म तत्व का उपदेश करूँगा गार्ग के इस तरह से कहने पर उन प्रसिद्ध काशी नरेश ने कहा हे hey ब्रह्मण आपके इस बात पर हम आपको एक सहस्त्र गौवें प्रदान करते हैं अवश्य ही आज कल लोग प्रायः जनक जनक करते हुए ही उनके पास में दौड़ जाते हैं अर्थात राजा जनक की इस ब्रह्म विद्या के श्रोता एवं दानी हैं। इस प्रकार कहकर प्राय लोग उन्हीं के समीप में जाते हैं आज आप हमारे पास आकर द्विदेहराज जनक की भांति हमारा गौरव बढ़ाया है इसलिए हम आपको सहस्र एक सहस्त्र गौ में प्रदान करते हैं स होवाच बैस आदि में कंभोवाचा जात शत्रुर्मा तस्वादिष्ठा बृहन पाण्डरवासातिष्ठा सर्व भूता उपास तो प्रसिद्ध बलाका का पुत्र विप्रवर गर्ग जिन्ह जी कहने लगे हे राजन यह जो सूर्य मंडल में अंतर्यामी परमेश्वरी स्थित है मैं उसी की ब्रह्म बुद्धि से साधना करता हूँ ऐसा सुनकर उन श्रेष्ठ ऋषि से काशी नरेश अजात शत्रु बोले हे ब्रह्म नहीं नहीं इस विषय में आप कुछ भी न कहें अवश्य यह शुक्ल वस्त्रधारी सभी से महान है यह सभी का अतिक्रमण करता हुआ सबसे उच्च स्थिति में केंद्रित है यह सबका शीर्ष है इस तरह से मैं इसकी उपासना करता हूँ जो मनुष्य सूर्य मंडल में स्थित उस विराट पुरुष की इस तरह से उपासना करता है वह सभी का अतिक्रमण कर सबसे उच्च स्थिति में पहुँचता है एवं समस्त भूत प्राणियों का शीर्ष माना जाता है स होवाच बाईस चंद्रमसी पुरुषस्तमेंह मुसोवाचा जात शत्रुर्मा तस्म संवादईष्ठा सोमो राजत्मे जी ने कहा हे राजन चंद्रमंडल में जो यह अंतर्यामी विराट पुरुष है मैं इसी को ब्रह्म रूप में मानकर उपासना करता हूँ ऐसा सुनकर के उन गार्ग से राजा अजाशत्रु ने कहा हे hey, ब्राह्मण नहीं नहीं इस विषय में आप कुछ भी न कहें यह सोम की राजा है एवं अन्न का आत्मा भी यही है इस प्रकार से मैं इसकी उपासना करता हूँ इसी तरह वह भी जो इस प्रसिद्ध चंद्रमंडल के अंतर्गत इस पुरुष की ब्रह्म रूप में उपासना करता है वह निश्चय ही अन्न की आत्मा हो जाता है अर्थात अन्न राशि से युक्त हो जाता है स होवाच भालाह मुसोवाचा ध्यातस्वादिष्ठास्ते जथ आत्मेति वा अहमेत मुस हैत मुपासस्ते तेजस आत्मा भवति तब वे विप्रश्रेष्ठ गार्ग मुनि कहने लगे हे राजन विद्युत मंडल के अंतर्गत जो यह अंतर्यामी विराट पर ब्रह्म है मैं उसी की उपासना करता हूँ ऐसा सुनकर राजा अजात तुरंत बोले हे ब्रह्मण आप इस संदर्भ में कुछ भी न कहें मैं इस विद्युत को प्रकाश की आत्मा मानकर उसकी उपासना करता हूँ इस प्रकार जो भी मनुष्य विद्युत मंडल में स्थित धर्म की उपासना करता है वह प्रकाश स्वरूप आत्मा ही हो जाता है स होवाच बाई सितरषस्थमेवाह मुसम हो, चा एवै हो चा जात सद्र नैतस्म संवादय्षा शब्दस्यात्मे वा अहमेत मुसै सो हेतमेव शब्दी तदुपरांत का तने गार्ग ने पुनः कहना प्रारंभ किया हे राजन मंडल में गर्जना रूप में विद्यमान उस अंतर्यामी अविनाशी परम ईश्वर की मैं साक्षात पर ब्रह्म मान कर उपासना करता हूँ ऐसा सुनकर उन प्रख्यात नरेश अजा शत्रु ने उत्तर देते हुए कहा हे ब्रह्मण्ड आप इस संदर्भ में कुछ भी न कहें मैं इस शब्द की आत्मा समझ इस श्रेष्ठ तत्व की उपासना करता हूँ इस भाति से जो भी मनुष्य इस मेघ मंडल में विद्यमान परब्रह्म को शब्द की आत्मा मानकर उपासना करता है वह मनुष्य स्वयं ही शब्द की आत्मा के रूप में परिणित हो जाता है सहोवाच भाला किय आकाश इतवा तम हो जात शत्रुमा मै तस्वाद्रवृति ब्रह्मेतीवा अहमेत मुस इति यो हेतमें पुयते प्रजया पशु नास्य स्वयं ना पश्यत् पुनः प्रवर्तते नंदन बलाकारग ऋषि ने कहा हे आकाश मंडल में प्रतिष्ठित परमेश्वर की मैं अविनाशी ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ इस पर राजा अजात शत्रु ने कहा हे hey ब्रह्मण आपको इस संदर्भ में कुछ भी नहीं कहना चाहिए यह तो पूर्ण प्रवृत्ति रहित अर्थात क्रिया रहित एवं ब्रह्म अर्थात सभी से विशाल है अवश्य ही इसी रूप में मैं इसकी उपासना करता हूँ इसी तरह जो भी मनुष्य इस प्रसिद्ध आकाश मंडल के अंतर्गत स्थित पुरुष की इस रूप में उपासना करता है वह प्रजा एवं पशुओं से युक्त हो जाता है इसके अतिरिक्त न तो स्वयं और स्वयं वह और न उसकी संतान ही समय से पूर्व मृत्यु को प्राप्त होते हैं स होवाच ब्रिय वाज पुषस्तमेंवाहुपासस तम होचा जात शुमा तस् संवाद ये इंद्रो वैकुंठों पराजिता सेनेत अहमेत मुसोहित जिष्णुर वापरा वे प्रसिद्ध बला पुत्र गार्ग्य पुनः कहने लगे हे राजन यह जो वायुमंडल में स्थित विराट पुरुष है मैं गार्ग्य अविनाशी ब्रह्म के रूप में इसकी उपासना करता हूँ गार्ग से ऐसा सुनने पर उन प्रसिद्ध आजाद शत्रु ने कहा हे ब्रह्मण आपको इस विषय में कुछ भी नहीं कहना चाहिए यह इंद्र अर्थात श्रेष्ठ ऐश्वर्य से युक्त दैकुंठ अर्थात कहीं भी कुंठा कुंठाग्रस्त न रहने वाला तथा कहीं भी न हारने वाली सेना है अवश्य ही मैं इसकी इसी भावना से उपासना करता हूं। इसी तरह से जो भी मनुष्य इस वायुमंडल के मध्य में स्थित विराट पुरुष की इस रूप में उपासना करता है वह मनुष्य निश्चित ही सदा विजयी रहने वाला दूसरों से कभी भी न हारने वाला एवं अपने को पराक्रम के द्वारा वश्म करने वाला होता है सहोवाच बाला क्रिया कियो पुषस्तमेंह मुस इति तम होचा जात शुर्मा नैतस्म संवाद विषाचतवासो हेतमे मुस्ते विषासि प्रसिद्ध बलाका पुत्र गार्गजी ने कहा हे राजन यह जो अग्निमंडल के मध्य में अंतर्यामी विराट पुरुष विद्यमान है इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ इस प्रकार कहे जाने पर वे राजा अदात शत्रु गार्ग ऋषि से कहने लगे हे ब्रह्मण इस संदर्भ में आप कृपा करके कुछ भी संवाद न करें यह विषा शक्ति विशा सही अर्थात दूसरों के प्रहार को सहन करने की सामर्थ्य वाला है अवश्य इसी भावना से मैं इस तत्व की उपासना करता हूँ इसी तरह से जो भी मनुष्य इस प्रसिद्ध अग्नि के मध्य में स्थित विराट पुरुष की उपासना करता है वह इस उपासना के बाद दूसरों का आवेग सहन करने में समर्थ हो जाता है सहोवाच बचोसु पुरस्थ मेंहमुपासस इतिम होचाध्यात्मसत्रुर्मा तस्वादिष्ठा आत्मे वा अहमेत मुस है स यो हेतमे मुस्ते ना आत्मातीधिदतम थाध्यात्म उन ख्याति प्राप्त बलाका पुत्र गार्ग जी ने कहा हे राजन जो यह जलमंडल के मध्य में अंतर्यामी विराटपुर से स्थित है इसकी ही मैं ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ ऐसा सुनकर उन गार्ग ऋषि से राजा अजास शत्रु ने कहा हे ब्रह्मण इस विषय में कृपा करके आप कुछ भी न कहें यह नामधारी जीवात्मा है ऐसा जानकर ही मैं इसकी उपासना करता हूँ जो मनुष्य इसी भाव से इसकी उपासना करता है वह नामधारी समस्त प्राणी मात्र की आत्मा हो जाता है इसे उपासना कहा जाता है आगे अब अध्यात्म उपासना का वर्णन करते हैं स होवाच भाला आदर्शे आदर्श उपास ओ आचा जात शत्रुमा मै तस् संवाद प्रतिपति वा नहत सहतमेपाते प्रतिपो हय वास् प्रजा जायते न प्रतिरूपः उन प्रसिद्ध बलाकार तनय गार्ग ने कहा हे राजन जो यह दर्पण में विराट पुरुष विद्यमान है इसी को मैं अविनाशी ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ यह सुनकर उन गार्ग मुनि से राजा अदास ने कहा हे hey मुने इसके संदर्भ में आप कुछ भी न कहें यह प्रतिरूप रूप का ठीक वैसा ही प्रतिबिंब है अवश्य ही मैं इसकी इसी भावना से उपासना करता हूँ इसी तरह से वह मनुष्य भी यदि इस दर्पण के मध्य में विराट पुरुष की इस रूप में उपासना करता है तो वह उस प्रतिरूप गुण से विभूषित हो जाता है उसकी संताने उन उसके अनुरूप ही होती है प्रतिकूल रूप व वा स्वभाव वाली नहीं होती क्रिया सहोवाच बालाक्रिय सतिशुतकायां पुरुषस्थमेवाहुपाससम होचा जातुमा तस् संवाद द्वितोणपग इति वाहैत मुसो हैतमेवस्ते विंदते द्वितीया द्वितीयवान्वती विप्रसिद्ध बालाका पुत्र गार्ग फिरबोले हे राजन जो यह विराट पुरुष प्रतिध्वनि में स्थित है इसकी मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ इस प्रकार उन गार्ग ऋषि से राजा अजातशत्रु ने कहा हे ब्रह्मण आप इस संदर्भ में कुछ भी न कहें यह द्वितीय एवं अनप अनपग एक ध्वनि के पुनरावृत्ति एवं प्रतिध्वनि में गति का अभाव है अवश्य मैं इसकी इसी भावना के साथ उपासना करता हूँ ऐसे ही जो भी उपासक इस प्रतिध्वनिगत विराट पुरुष की इस ब्रह्म के रूप में उपासना करता है वह अपने अतिरिक्त दूसरे अर्थात स्त्री पुत्रादि को प्राप्त कर देता है और सदा द्वितीयवान रहता है अर्थात स्त्री पुत्रादि से वह वियोग को नहीं प्राप्त होता स हो सब्द पुरुषम अन्वेदी तमेवाहमुपास तम हो वाचा जात में संवादेषा असुरीति अहमेत मुस इति सहजो हे तमेवस्ते नो एव स्वयं ना प्रजापुरा सम्मोहमेति वे प्रसिद्ध बलाका पुत्र गार्ग्य पुनः बोले हे राजन जो यह गमन करते हुए विराट पुरुष के पीछे धन्यात्मक शब्द उसका अनुसरण करता है उसी अविनाशी परमात्मा की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ ऐसा सुनकर प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा हे hey ब्राह्मण इस संदर्भ में आप कुछ भी न कहें यह प्राण स्वरूप है इसलिए निश्चित रूप से इसी भाव से मैं इसकी उपासना करता हूँ जो भी उपासक इस श्रेष्ठ तत्व की इस रूप में उपासना करता है वह पूर्ण आयु के पहले मृत्यु को नहीं प्राप्त होता है और न ही उसकी संतान ही पूर्ण आयु के पूर्व मृत्यु को प्राप्त होती है सहोवाच बालाक स छायापुरस इत होचाजात शुमा तस् संवाद मृत्युहृतिवात मुसाईती सोहैतमेव नौ स्वयं ना प्रजापुरा कालात्रीय सुप्रसिद्ध बलाका तनय गार्गजी पुनः कहने लगे हे राजन शरीरधारी के साथ जो छाया विचरण करती है मैं उसी छाया रूप विराट पुरुष की उपासना करता हूँ ऐसा सुनकर उन गार्ग ऋषि से सुप्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा हे ब्राह्मण आप इस विषय में कुछ भी न कहें यह छाया तो मृत्यु रूप है मैं इसकी उसी भाव से उपासना करता हूँ जो उपासक उस विराट ब्रह्म की इस रूप में उपासना करता है वह समय से पहले मृत्यु को नहीं प्राप्त होता है और नहीं उसके पुत्र ही समय से पूर्व मृत्यु को प्राप्त होते हैं